कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट इन गजाल जैगम की कहानी नमस्ते बुआ प्यारी बेटी सबा दुआएं निहायत अफसोस और रंज के साथ ये इतला दे रहा हूँ की हिंदुस्तान जन्नत निशा के गाँव भी अब मजहब की अंधे सुरंग की चपेट में आ गए है नमस्ते बहन जब मुझसे मुलाकात करके निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर सवार होने जा रही थी तभी व भगदड़ बज गई जिसमें कुचलकर वो उनकी आखिरी रस्म में शामिल होने सफ्तर मिया दिल्ली से आ गए थे यहाँ अजब दहशत का आलम है खौफ का साम्राज्य फैला है दहशत और डर से लोग घरों के दरवाजे बंद किए दिन भर बैठे रहते हैं खैर खुदा सबको अकल देने वाला है तुम्हारा चाहने वाला अब्बा अब्बा के हाथ की कपकपाहट खत में साफ नजर आ रही थी से हो गए हैं। सबा के हाथ में खत कांप रहा था। सूखे पत्ते सा उसका जिस्म भी कांपने लगा। शिकागो की बर्फीली ठंड में भी उसको पसीना आ गया टेलीविजन पर आती हुई भयानक खबरों को सुनते सुनते उसका सिर चकरा गया कुर्सी से उठकर उसने स्विच ऑफ किया कमरे की खामोशी बोलने लगी पर्दे के पीछे छुपी रहस्य में हवा ने धीरे से कुछ कहा यादों के दरीचों से उसका बचपन झांकने लगा सात मुहर्रम प्रेम नारायण और सफदर अली नहा धोकर दादी के पास खड़े हैं दादी दोनों को काले कुर्ते पहना रही हैं। हाथों और गले में हरे लाल डोरे बांध रही हैं। बुदबुदाते हुए सलामती की दुआ पढ़ रही हैं। जल्दी करो देर होता है मजलिस्मा ड्योढ़ी के बाहर से पुकारा जा रहा है इमाम बाड़े में प्रेम नारायण अपनी गहरी दिल को छूने वाली दर्द भरी आवाज में मातम पढ़ रहा है गहरी नींद में है मनमोहन हुए नव्याकुल मोरा सुदर्शन असगर असगर मत गोहराव राजकुवर मोरे सोवत है दादी को गश पे गश आ रहा है मजलिस में पिटस पड़ी है शेखपुर के खड़ी सैदानी जुबेदा की अम्मा मजलिस में शिरकत करने आई है दादी से पूछ रही है ये जो गोरे मुखड़े वाला लड़का है घुघराले बाल वाला जो नवा पढ़त रहा सैयद तो है ना हाँ खाला हां खरा सैयद मेरा फूफी भाई है सफदर हंस रहा है <laughs> सुबह था का रिश्ता एकदम बेफिक्र होकर दे दीजिए नमस्ते बुआ से अभी बात करता हूँ सफदर चुटकी लेता है क्या नमस्ते कौन उनके भवे माथे तक चढ़ गईं। भैया की मुह बोली बहन जमीला फूफी ने बताया में शोर मचता ये हसनपुर से अद्धा आए गवा बच्चे की टोली उनकी पेशवाई को हाजिर सिर से पांव तक सफेद मलमल की चादर में लिपटी नमस्ते बुआ छोटे छोटे कदम उठाती हुई लंबे आंगन को पार करती हसीना की अम्मा बावरची खाने से सलाम दागती चमेली की बेल के पास बिछी चौकी पर दादी नमाज पढ़ रही होती सलाम फेर कर पलटती नमस्ते बुआ झुककर तसलीम करती खुश रहो उम्र दराज रहो, खुश नसीब हो प्रेम नारायण का सेहरा देखो वो पास पड़ी बेंत की कुर्सी पर बैठ जाती सिर की चादर ठीक करती गुलाबी सूती साड़ी में उनका रूप लश्कारे मारता बच्चों की टोली चारों तरफ से घेराबंदी कर देती वो मुस्कुराती गले लगाती माथा चूमती दुआए देती फिर लिपस्टिक की झबिया में से अचार मुरब्बे पापड़ आमरस निकाल निकाल कर तिपाई पर रखने लगती अरे दाल मोट नहीं लाई सबा चिल्लाती लाई हूँ लाई हूँ गुड़िया वो कागज के तेल से भीगे बड़े से पुड़े में लिपटी अपनी हाथों की बनाई दाल मोट सभा को थमा देती बच्चों में नोच खसोट शुरू हो जाती मिनटों में वे सारा सामान खा जाते और चीजों की फरमाइशें शुरू हो जाती नमस्ते भी भला कोई नाम हुआ अब्बा एक रात सबा ने अब्बा के पास घुसते हुए पूछा अब्बा के हसते चेहरे पर मुस्कुराहट थम गई <laughs> बेटे नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है अब तुम्हारा नाम सबा क्यों है सबा बात काटते हुए पूछती पर अब्बा नमस्ते बुआ हिंदू है ना ये हिंदू मुसलमान किसने तुमको बताया सब एक खुदा की औलाद है एक जैसे ही नमस्ते बुआ तुम्हारी फूफी हैं फूफी जैसे जमीला फूफी हैं उनके वाले फूफा कहाँ रहते हैं सभा के सवाल खत्म होने को ही नहीं आते थे बर्मा की लड़ाई में बहादुरी से लड़े और शहीद हुए उनकी बेबा नमस्ते और लड़का बर्मा छोड़ कर पनाह लेने आए तुम्हारे दादा ने उनको बेटी बनाया और खेत और जमीन दी रहने के लिए हसनपुर में घर दिया तब से ये लोग यही हैं हमारे खानदान के फर्द की तरह माह और साल गुजरते रहे अब्बा ये शेर गुनगुनाते रहे सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है वक्त अपनी उड़ान भरता रहा बच्चे स्कूल ऐसी निकल कॉलेजों में आ गए कईयों की शादियाँ हो गयी शहर पत्रकारिता में नाम कमाने लगी सफदर इंजीनियर बन गए सवा डॉक्टरी में दाखिल हो गयी प्रेम नारायण ने बी एल कर लिया जमीदारी का खात्मा हो चुका था अब्बा बेहद परेशान शहर की मंगनी हो गई थी रुपए का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था शादी की तारीख पे तारीख टल रही थी लड़के वाले जिद पे आ गए मंगनी तोड़ने की बात करने लगे दादी की हालत खराब नमस्ते बुआ ने आहिस्ता से पूछ लिया भैया काहे नहीं तारीख दे डालते अब चुप एकदम चुप खामोशी की आवाज सुनकर बुआ चली गई थी लौटी थी तो हाथ में मंगलसूत्र था भैया इसके अलावा कोई जीवर मेरे पास बचा नहीं है इसको बेचकर नहीं नमस्ते नहीं ये सुहाग का जब सुहाग ही उजड़ गया तो निशानी का क्या करना है इनकार न करो रख लो भैया रख लो अब्बा चुप काफी दिनों बाद बाघ बेचकर अब्बा ने रुपया लौटाना चाहा। नमस्ते बुआ रो पड़ी कहा शहर की बुआ नहीं है हमारा कोई हक बेटिया पे नहीं है अब्बा चुप दादी का इंतकाल हो गया सब शहरों से दौड़े सभा की नजर दालान के एक अंधेरे कोने में पड़ी सफेद साड़ी पहने एक बीबी सिर घुटनों में दिए रोए जा रही थी पास जाकर सबारे उनको चुप कराना चाहा सिर उठाया सफेद उलझे बाल आंसुओं से भीगा चेहरा पीला रंग कमजोर मेरी दादी को इतना चाहने वाला कौन हैरत ने आंखें खोली लालटेन लाना सबा पुकारी रहने दो बीबी रहने दो अम्मा नहीं रही अब उजाला क्यों नमस्ते बुआ सबा एकदम लिपट गई अल्लाह आप इतनी कमजोर और पीली पड़ गई हैं कि मैं तो पहचान ही नहीं पाई हाँ बेटी आई भी तो बहुत सालों बाद हो उन्होंने मीठा शिकवा किया अब्बा ने बाद में बताया कि दादी की खिदमत सारी देखभाल नमस्ते बुआ ने ही की उनकी बहुएं बेटियां कुछ न कर पाई हालांकि दादी क्रॉनिक मजहबी थीं, लेकिन बुआ से काम करा लेती थी अपना यह हमारे बुजुर्ग भी कितने ग्रेट थे सबा ने चुपके से सोचा सारी दुनिया में रंग और नस्ल की जंगें चल रही हैं और यहां इस गांव की पुरानी जगह जगह से दरकती हवेली नुमा मकान में इतना सुकून इतना एका दादी की मौत से अब्बा टूट गए अम्मी की मौत तो वो सह गए थे बच्चे थे घर भरा था अब सब बच्चे बड़े होकर कॉलेजों और नौकरियों में उलझ गए वापसी के रास्ते ही भूल गए सारी छुट्टियां अब्बा के इंतजार करते ही गुजर जाती शायद कोई लड़का बहू लड़की पोता आ जाए सबा को याद आया एक बार वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से गर्मी की छुट्टी में गांव आ रही थी उसने अब्बा को खत लिखा स्टेशन पर सवारी भेज दीजिए तब गांव की सड़क कच्ची थी रिक्शा तांगा कुछ नहीं चलता था सबा स्टेशन पर उतरी तो अधा खड़ा इंतजार कर रहा था अधे में बैठ गई राम चलो राम ने बैल रोक कहा बिटिया बड़े भैया रुका दिए हैं उसने परचा हाथ में लेकर पढ़ा अब्बा ने लिखा था बड़ी बहू आ रही है दिल्ली से तुम उनकी ट्रेन देख कर आना वो सारा दिन ट्रेनें देखती रही अंधेरा घेराया आखिरी ट्रेन आ चुकी तो सभा घर चली घर में पता चला बड़ी बहू के आने का कोई पक्का प्रोग्राम नहीं था अब्बा ने बार बार आने को लिखा तो उन्होंने जवाब में यूं ही टाल दिया कि शायद मैं इन तारीखों में आऊं और इस शायद के चक्कर में अब्बा ने मुझे इतनी गर्मी लू धूप में सड़े स्टेशन पर मरवा दिया सबा का गुस्से से बुरा हाल फिर यकायक उसे अब्बा के शदीद तनहाई बेबसी मोहब्बत और इंतजार पर रोना आ गया वाकई बुढ़ापा भी कितनी तकलीफ दे चीज है बच्चे तक साथ छोड़ देते हैं बूढ़े माँ बाप का जिस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त उनकी औलादें अपना करियर बनाने में जुटी होती हैं। लेकिन अब्बा ने तो दादी का साथ नहीं छोड़ा था हमेशा दादी के पास रहे फूफियां अपने ससुराल में मगन चचा ताया अपने अपने खानदानों में मसरूफ सिर्फ अब्बा तन्हा थे एकदम तन्हा नमस्ते बुआ भी पहले की तरह आती अब वो दादी की जगह अब्बा से बातें करती घंटों घंटों उनका दिल बहलाती रस और पापड़ लाती हालांकि अब्बा खाते नहीं थे ये नमस्ते बुआ भी जानती थीं, लेकिन फिर भी वो लाती जरूर थीं, अब्बा अपनी अलमारी में रख देते फेंकते भी नहीं थे प्रेम नारायण मुहर्रम संभालता खेती में अब्बा की मदद करता राखी पर अब्बा का बुआ टीका करती फिर अब्बा वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाते बुआ बैठी बैठी अब्बा की लंबी उम्र की दुआ मांगती रहती अब्बा के पुराने कपड़े ठीक करती स्वेटर कोट को धूप दिखाती नीम की पत्ती लगाकर बक्सों में में रखती। सबा ने अब्बा का तह करके अपने के नीचे डाल दिया और खुद वॉश बेसिन में जाकर गर्म पानी मुँह धोने लगी उसका दिल किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था अब्बा फिर अकेले रह गए बार बार यही ख्याल उसे हिला देता लेकिन अब्बा अकेले ठहरे नहीं चंद हफ्तों बाद ही ने अब्बा के हार्ट अटैक की खबर सुना दी खुदा मालूम इनका रूहानी रिश्ता क्या था ये दोनों किस किस्म के मजहबी लोग थे लेकिन शायद दोनों भाई बहन ऊपर बैठे मजे से बातें कर रहे होंगे और नीचे जमीन का कत्ल और गारत का तमाशा देखकर कर कैद वह याद से आजाद हो जाने के लिए खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे ये थी गजाल जैगम की कहानी नमस्ते बुआ कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक